देवी भागवत पांचवा पांचवाहिषासुर के मंत्री के साथ देवी की बातचीत कहते हैं महिषासुर केगदम्बा के पास जा पहुंचे देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे अठारह भुजाएं थी उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत था उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे उन कल्याण देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थी भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए उनके सर्वांग में त्रास छा गया अत्यंत शंकित होकर वे वहां से लौट पड़े और शीघ्र महसासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया दूत बोले दानवेश्वर एक कोई सुंदरी स्त्री दृष्टिगत हो रही है उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खिल उठे हैं उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं अखिल रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं उसका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है न वह मानवीय जान पड़ती है और न आसुरी ही उस श्रेष्ठ स्त्री के अठारह भुजाएं हैं हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर रही है इच्छा इच्छानुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेला करती है हमारी समझ से उसका अभी विवाह नहीं हुआ है देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं वे कहते हैं देवी आपकी जय हो आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दे प्रभु मैं यह नहीं जान सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका पानी ग्रहण हुआ है इस सुंदरी के यहाँ आने का क्या कारण है और यह क्या चाहती है उसके शरीर से इतना प्रकाश निकलकर फैल रहा है कि उधर ताकने में भी हम असमर्थ हो गए हैं उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं उनका मुख मुस्कान से भरा है अद्भुत रस वाली वह वा सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है उसका ऐसा रूप देख हम बिना बात के ही लौट आए हैं राजन हम आपके आज्ञाकारी हैं अब इसके बाद क्या करना चाहिए मिषासुर ने मंत्री से कहा वीर तुम मेरे प्रधानमंत्री हो आदेशानुसार सेना लेकर जाओ शाम दाम आदि उपायों का प्रयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को लाने का प्रबंध करो यदि शाम और दान से वह आना नहीं चाहती तो तीसरी यत्न दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है हाँ इतना करना कि उसे आघात न पहुँचे उस सुंदरी को सुरक्षित रूप से मेरे पास ले आना क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता पूर्वक पटरानी बनाना चाहता हूँ संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर ही वह मृगनिनी आ जाए तुम मेरी कामना पूर्ण होने में यथासाध्य यत्नशील बन जाओ ऐसा करना जिससे रंग में भंग न होने पाए उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर ही मैं मोहित हो गया हूँ व्यास कहते हैं महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत हाथी घोड़े और रथों के साथ प्रस्थित हो गया मनस्विविनी भगवती जगदम्बा के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ बहुत दूर खड़ा होकर ही वह कहने लगा उसने नम्रतापूर्वक मधुर वचन में भगवती के प्रति मीठी वाणी से कहा प्रधानमंत्री ने कहा महाभाग्य मेरे स्वामी जगत विजयी हैं उन्हें देवता तक नहीं मार सकते मनुष्यों की तो बात ही क्या है वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया है सुलोचने हमारे महाराज को ब्रह्मा जी वर दे चुके हैं इसका उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है सम्पूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं वे बलवान एवं इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं महिषासुर उनका नाम है मन को मुक्त करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे सुंदरी तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो हमें सभी बातें मान्य है मृगलोचने मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो नहीं तो मैं उन्हें ही यहाँ बुला लाऊं, देवेश्वरी तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ महाराज महिषासुर तुमको रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत वशीभूत हो गए हैं सुजघने शीघ्र आज्ञा दो मैं उसी का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ